क्या ही इतना क्या है तस्य पहले वो भाव स्वभाव से अमृत वस्तु तो अमृत है ऐसा वो जो प्रतिज्ञा करता है वो तो मृत मिथ्या ही है तो के उत्पत्ति होने से पहले वो अमृत है उत्पत्ति हो जाने के बाद मृत्यु हो जाएगा तो ये प्रतिज्ञा मिथ्या क्यों हो गया इसको टीका में स्पष्ट करते हैं प्राग प्राग्वस्थाया सिद्धांति उसको कहता है प्राग्वस्थायाम भी कारणस्व कार्य कारेण जन्म योग्यतया मृत्यत्व अवगमान मृषा एव प्रतिज्ञा सर्थ प्राग अवस्थायाम अभी प्राग अवस्थायाम अर्थात है प्राग अवस्थायाम सृष्टि होने से पहले भी कारण से एव अभी सृष्टि नहीं हुआ कारण रूप से है वो जो कारण है वो कार्य कारण जन्म योग्यता उसमें है अभी कार्य बना नहीं किंतु कार्य बनने का योग्यता उसमें है तो कार्य बनने का योग्यता है वही मृत्यु हो गया मृत्यत्व तो अवगमत तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं तो अवगमत जन्म ही योग्य इति अभिसंधि जन्म का योग्यता जिसमें है वो मृत्यु है क्यों जो जन्म होगा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जिसमें जन्म का योग्यता है उसमें मृत्यु का भी योग्यता रहेगा तो इसलिए कहते हैं वो तो मृत्यु ही हो गया फिर तो उस सृष्टि से पहले अगर उसमें जन्म का योग्यता है तो उस समय में भी मृत्युत्व तो का योग्यता है वो अर्थात तो मृत्यु है सिद्धांत कहता है इसलिए उत्पत्ति होने से पहले अमृत तो ये बात तो मिथ्या ही है आगे टीका में तो फिर एकदशी शिष्य पूछता है कथम तरी प्रतिज्ञा उगता फिर वो प्रतिज्ञा कैसा कर देता है अगर आप ऐसा बात कहते हैं वो जन्म होने से पहले उत्पत्ति से पहले भी मर्त्य ही था फिर उसका प्रतिज्ञा वो लोग कैसे कहते हैं ये तो सामान्य बात है उनको भी ये बुद्धि होनी चाहिए इस प्रकार की पूछता है शिष्य तो अभी उसको आचार्य बता देते हैं कि वो लोग ऐसे कहते हैं क्या कहते हैं कृतक मर्त्य विलय जब कार्य कार्य परिणत तो हो जाएगा मर्त्य बन जाएगा फिर जब मर्त्य का विलय हो जाएगा मर्त्यलयन अमृत तो जब मर्त्य का विलय हो जाएगा कार्य होकर के फिर कार्य का जब लोय हो जाएगा फिर अमृत हो जाएगा अमृतस अमृतस्तवादीन स भावो भाव इति प्रतिज्ञा युक्ता युक्ता घटते। तो क्योंकि यहाँ शिष्य पूछता है तरी तरह प्रतिज्ञा कथम युक्ता युक्ता अर्थ घटते तो उनका प्रतिज्ञा जो सत्य है ये नहीं युक्त तर्क संगत तो है ये बात नहीं युक्ता का अर्थ घटते उसका प्रतिज्ञा फिर वो जो कहता है तो ये कैसा कहता है आचार्य बता देते हैं वो ऐसा कहता है कि अभी तो कार्य हो गया मर्त्यु हो गया ये कार्य फिर लय हो जाएगा लय हो जाने से फिर अमृत बन जाएगा पहले अमृत था अभी बीच में कार्य आ गया मर्त्यु फिर लय हो जाने से फिर अमृत हो जाएगा ऐसे बुद्धि से वो लोग कहते हैं अच्छा तो अभी एकदेशी कहता है भवतु बवत अच्छा भाष्य में कथम तरी अमृतस तस्य तभा तो त अभी तो एक देशी पूछता है तो अभी कथम तरी कृतक तस्य स्वभाव तस्था वादि स्वभाव वो पदार्थ अमृत कैसे हो जाएगा कृतकेन कृतक अर्थात तो लय हो जाने से ये कैसे हो जाएगा टीका में इसी शंका को दिखाते हैं तो पूर्व पक्षी मतलब एकदेशी कहता है अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो ये बात को मान लेना चाहिए ठीक है वो लोग क्या कहते हैं उत्पत्ति से पहले अमृत उत्पन्न हो गया तो अमृत तो फिर आगे लय हो जाएगा तो फिर अमृत हो जाएगा तो ये दोनों बात तो ये ठीक है इसमें विरोध कहाँ है ऐसे एकदेशी पूछ रहे हैं तो प्रलयावस्थाया अमृत अवस्था परिणाम न प्रलय अवस्था में वो अमृत अवस्था को प्राप्त कर लिया तो मतलब ये संख्य जैसे परिणामी नित्य है अर्थात जिसमें प्रलय हो गया तो अमृत हो गया फिर कार्य सृष्टि हो गया तो मृत्यु हो गया तो इस प्रकार की हो तथो व किम सिया तो इसमें हानि क्या हुआ विरोध क्यों होगा ऐसे वो पूछ रहा है असंख्य आह सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में द्वितीय पंक्ति का बीच में न कृतकन अमृतन अमृतत्व परिणामन अमृतत्व अमृतावस्था परिणामन अमृतत्व अमृत तो कैसे हो जाएगा अमृत तो अवस्था परिणाम अभी मर्त्य अवस्था परिणाम जैसे लोग क्या कहते हैं परिणाम हो जाता है न तो तो ना ना अमृत तो अवस्था परिणाम ये मर्त्य अवस्था परिणाम नहीं है कार्य का लय लय अर्थात किसमें क्या कहते हैं अमृत तो अवस्था परिणाम एक अमृत कारण अमृता अवस्था परिणाम और मर्त्य अवस्था परिणाम ऐसे वो दो परिणाम ही मानते नहीं तो परिणामी नित्य कैसे होगा उनका जैसे प्रधान मानते हैं, परिणामी भी है किंतु नित्य है जिस समय तीनों गुणों का साम्य अवस्था आ जाएगा तो वो कहेंगे कि उस समय में ये साम्य अवस्था अर्थात यही उनका वास्तव स्थिति है और ये परिणाम है ना उसको कहते हैं सम परिणाम कार्यावस्था हो जाने से विषम परिणाम वो सम परिणामों भी एक परिणाम मानते हैं तो सिद्धांति वही बात कहेगा परिणाम मात्र के ये तो मतलब विनाशी होगा वो सिद्धांति कहेंगे तो अमृत अवस्था परिणाम ये मर्ति अवस्था परिणाम नहीं है अमृत अवस्था परिणाम और उनका परिणाम ही नित्य है इसलिए वो रहे रहेगा नित्य अमृत हो जाएगा तो यहाँ एकद्य पूछता है तत्व तो किम सियात किम अर्थात तो का हानि क्या होगा दोनों प्रकार की हो जाएगा इतना आसंख्य सिद्धांति इसका उत्तर देता है भाष्य में कृतके न अमृत अर्थात कार्यस्य से कार्य जब लय हो जाएगा तब तो अमृत क्योंकि कृतके का अर्थ टीका में द्वितीय पंक्ति में दे दिया था ना आसंख्य कृतके अर्थात मर्त्य विलये न मर्त्य का विलय हो जाना इसको कृतक का शब्द से यहाँ कह दिया गया अर्थात अभी तो कृतज हो गया कार्य हो गया बाद में उसका फिर विलय हो जाएगा तो इसको कृतकेन न अर्थात तो कृतक्य लये इस प्रकार के यहाँ कृतके का अर्थ तो कृतकेन न अर्थात जो कार्य हुआ वो कार्य अगर बनता है तो फिर अमृत तो सिद्धांत कहता है कृतकेन अमृत जिसको ऐसा आप कहेंगे स कथम स्थास्यति निश्चल वो निश्चल कैसे रहेगा तो एक नंबर टिप्पणी दिया है कथम के ऊपर अमृत स्वरूपेण न कथचित स्थाती इत है तो अगर कृतकथा बाद में अमृत हो जाता है स कथम स्थाती निश्चल अर्थात अमृत स्वभावतया न कथंचित स्थाती अमृत स्वभावतया अमृत स्वभाव रूपेण अर्थात सदा अमृत अमृतरूपेण न कथंचित स्थाती तो क्यों नहीं रहेगा कहीं जिस समय में वो अमृत परिणाम को प्राप्त किया उस समय में भी उसमें मर्त्यव का योग्यता रहा मर्तत्व का योग्यता रहना यही उसका अमृतत्व का नाश अर्थात वो अमृत नहीं होगा मर्तत्व का योग्यता जिसमें है वो अमृत कैसे होगा अमृत स्वभावतः न कथित स्थाती कभी भी वो अमृत स्वभाव रूपेण नहीं रहेगा टीका मैं इसको स्पष्ट करते हैं कृतकत्व यद कृतकम तद नित्यमिति विनाशी तेना व्याप्तवाद इतर्थ जब कृतक जो हो गया यद कृतकम तद नित्यम जब कार्य बन जाता है वो अनित्य Gift हो जाता है तो पूर्व पक्ष का कहना है कारण जो है नित्य है सिद्धांत कहते हैं कारण में भी कार्य योग्यता रहा तो यही योग्यता जो है वही उसको अनित्य बनाएगा जो कार्य कारण कभी परिणत होगा वो एक रूप होकर के नहीं रहेगा जो एक रूप होकर के नहीं रहेगा वो विकारी हो गया विनाशी हो गया किंच अस्याम अवस्थायाम अस्याम अवस्थायाम कार्य वस्तु इति अस्याम अवस्थायाम अभी सिद्धांति दूसरा दोष दिखाता है अस्याम अवस्थायाम अर्थात संसार अवस्थायाम चार नंबर टिप्पणी दे दिया संसार दशायाम संसार दशा में उनका अमृत तो सब अभी कार्य बन गया जिसमें सृष्टि हो गया तो सिद्धांत कहते किंच संसार अवस्था में कार्य मातम वस्तु अर्थात वस्तु कार्यमात्रम हो गया है तो जो कारण था अभी सब कार्यमात्र हो गया है इति इस प्रकार की अवस्था में संसार अवस्था में जब सभी पदार्थ कार्य रूप हो गए तो अजम ब्रह्म अस्मि इति ज्ञाना भाव फिर जिस समय में, में कार्य हुआ है मैं अजय हूँ ऐसा बुद्धि कैसी होगी उसको तो बुद्धि होगा मैं कार्य हूँ तो जिस समय में संसार दशा में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा तो बुद्धि फिर नहीं होगी तो संसार दशा में अर्थात तो जिस समय में ये जगत प्रतिभा हो रहा है मैं ब्रह्म हूँ और ज्ञान अवस्था में नहीं अर्थात तो जगत प्रतिभास अवस्था में अर्थात जीवन मुक्ति किसी को भी नहीं होगा क्योंकि सब तो सर्वदा कार्य ही रहेगा सृष्टि हो गया मतलब कार्यमात्र ऐसा तो स्थिति में अजम ब्रह्म अस्मी थी ज्ञानाभावत इसलिए प्रथम श्लोक में इनका स्थिति कहा गया था प्रागुत्पत्तेर अजम सर्व और अभी उत्पत्ति हो गया तो प्रथम श्लोक था जाते ब्रह्मणि वर्तते जाते ब्रह्मणी वर्ततेपत्तेर अजम सर्व तस्माते कृपण स्मृत ऐसे है प्रथम इसी इसी प्रकरण का प्रथम श्लोक था न प्रागुत्पत्तिर अतो वक्ष्यामी नवश्य उप, उपासनाश्रिता धर्म उपासनाश्रितिधर्मो जाते ब्रह्मणि वर्ततेत्पत्तिर अजम सर्व तस्मात् कृपणता तेनाश कृपणः स्मृत तो उनका वही अर्थात तो सिद्धांत तो है उत्पत्ति से पहले तो था अभी तो जात हो गया मेरा भी जन्म हो गया ब्रह्म भी कार्य कारण हो गया और मैं अविसंसार में हूँ तो ये जो ब्रह्म कार्य कारण हुआ है हम भी कार्य रूप प्राप्त करके ये संसार में है और फिर उपासना उपासनाश्रित उपासना करके बाद में ये सब का लय हो जाएगा मैं फिर ब्रह्म बन जाऊंगा इस प्रकार के उनका सिद्धांत तो कहता है संसार अवस्था में सब कुछ तो कार्य रूप हो गया इसलिए संसार अवस्था में कभी भी अहम ब्रह्म असमी इस प्रकार की भान नहीं आएगा संसार अवस्था तो ज्ञान अवस्था नहीं है जीवन मुक्ति अवस्था अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था नहीं हो पाएगा हम लोग मोक्ष न स न कथचित द्वितीय पंक्ति के अंतिम में दिया न कथचित स्थासी निश्चल होकर के अमृत होकर के कभी नहीं रहेगा आत्म जाति वादी आत्म जातिवादी न आत्म न जाति जाति अर्थात है ऐसा कहने वालों का सर्वदा अजम नाम नास्तिक मर्त्यम उनके मत में फिर अजम कुछ नहीं रहेगा क्योंकि सब मर्त्यम सब तो जन्म हो जाता है तो अनिर्मोक्ष प्रसंग इति अभिप्राय इसलिए अनिर्मोक्ष होगा तो ये श्लोका तात्पर्य हुआ उनका कथन है कि उत्पत्ति से पहले अमृत जात हो गया तो मृत्यु लय हो जाएगा तो फिर अमृत सिद्धांत कहता है कि उत्पत्ति से पहले अमृत था कैसे कहेंगे अगर उसमें जन्म का योग्यता है तो जन्म का जन्म योग्यता यही मृत्युत्व तो, क्योंकि जिसका जन्म होगा वो मरेगा तो जिस समय में जन्म योग्यता है उस में मृत्यु योग्यता भी है तो मृत्यु ही हुआ तो अमृत फिर कैसे कहेंगे इस सिद्धांति इसमें तर्क हुआ बाईस म कार्य का उच्चारण करेंगे इसलिए जिसका उत्पत्ति होगी उसका तो नाश होगा ही होगा। तो, तो हो ही होगा तो इसलिए शरीर इत्यादि का ये सब का उत्पत्ति हुआ है ये नाश होगा ही होगा तो ये अजर अमर रहे इस प्रकार की कभी भी इच्छा करना ही व्यक्तर आगे टीका मैं परिणामवाद्ध सृष्टिश्रुतिण शिव कार्य आस्य निरस्य अभी परणवाद परिणामवाद किस किसका है वालों का आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवादस्तु भदनपक्ष सांख्याद परिणामवाद पक्षस्तु विवर्तवाद ये चार मतों का अलग अलग हो गया आरंभवाद कणभोक्ष पक्ष कणभोक्ष कन कणाद वैशेषिक वैशेषिक न्याय ये लोग सब कहते हैं कि आरंभ परमाणु मिलकर के को होगा को त्रियाणु को इसी प्रकार की ये सब जगत बन जाएगा ये परमाणु क्यों मिलेंगे कहेंगे जीव का अदृष्ट के चलते जीव का अदृष्ट से ईश्वर का निर्देश से परमाणु में क्रिया होकर के परमाणु मिलेंगे तो उनमें संयोग होगा इस प्रकार की जगत बन जाएगा आरंभवाद और संघातवाद तो भदंत पक्ष भदंत गौतम बुद्ध वो लोग कहते हैं संघात कुछ आरंभ नहीं होता है एक जगह में खड़े हो जाते हैं तो दिखता है उस प्रकार की बहुत परमाणु एक जगह में हो गए तो घट दिखे गया तो कुछ आरंभ नहीं होता है परमाणु जैसे को ऐसे ही है ये हो गया संघातवाद खाली मेलन एक पास आ जाते हैं और परिणामवाद ये सांख्यमत पहले तो साम्य अवस्था था फिर विषम अवस्था हो गया फिर साम्य अवस्था आ गया और वेदांत पक्षी वेदांत कहता हैत्ता का उत्पत्ति सांख्य लोग कहेंगे सम सत्ता का उत्पत्ति ये अलग हो गया तो भिन्न सत्ता का उत्पत्ति जो भिन्न सत्ता का उत्पत्ति होगा उस समय में अधिष्ठान सत्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो वेदांत में इतना ही तात्पर्य तो जिसका उत्पत्ति हुआ है वो सत्ता हम नहीं है इतना इस प्रकार की दृढ़ निश्चय बार बार बार बार सुनने से फिर धीरे धीरे इसमें तादात में हटेगा परिणामबाद से सृष्टि श्रुति शुरुष्ट, अनुसारेण पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुति में सृष्टि का कथन हुई है तो हुआ है तो सृष्टि का कथन होने से श्रुति कहती है तो कैसे आप नहीं मानेंगे तो इसलिए सृष्टि को मानना पड़ेगा इति आशंक सिद्धांती निराशा करता है भूततो भूततो वापि भूतत् तो भूतत्वा तो तो सृज्यमे समुति निश्चित युक्ति, युक्ति भवति नेतरत भूतत्व तो अभूतत्व तो वृज्यम श्रुति ही सामान युक्ति युक्त च तत्वती न इतर भूतत वास्तव अभूतत अवास्तव कल्पित वी सृज्य मन सृज्यम में कर्तरी होगा कर्मणि होगा कर्मणि सृज्यम अर्थात जो सृष्टि हुआ जगत तो जगत के विषय में श्रुति सामान आप सृष्टि को वास्तव माने सृष्टि को कल्पित कहे जगत का विषय में श्रुति तो शब्द कह देती हैं जगत की सृष्टि हुई श्रृति ऐसा कह देती है किंतु श्रुति नहीं कहती कि सृष्टि वास्तव है चाहे आप उसका व्याख्यान वास्तव करें चाहे कल्पित करें तो श्रुति तो समान कह देती है श्रुति शब्द तो कह देती है श्रुति समान जगत विषय में जगत सृष्टि विषय में श्रुति समान शब्द कह देती है चाहे आप कल्पित तो कहें चाहे आप वास्तव कहें तो फिर क्या लेंगे कहते निश्चितम यह तो निश्चितम युक्ति जो निश्चित तो है निश्चय कैसे करेंगे तात्पर्य निश्चय करेंगे तात्पर्य निश्चय करने के लिए सड़विध लिंग उपक्रमो प्रसंगारा अभ्यासों फलम अर्थवाद लिंगम तात्पर्य निर्णय ये छ होता है तात्पर्य निर्णय लिंग ये श्रुति ये अंश इसको किसको कहता है किसमें तात्पर्य है ये छह मिलेगा वो ही निर्णायक होगा और निश्चित उत्तम उपत्ति तात्पर्य लिंग से निश्चय हो और तर्क संगत भी हो यद तद भवती वो ही ग्राह्य है न इतर और ये मांडू के उपनिषद में तो मात्र बारह ही मंत्र है इसमें भी ये अर्थात ष्विध एक तात्पर्य एक लिंग वहाँ कहा गया है तो इसमें उपक्रम अतः तो ओम इति तरम इदम सर्व त्याख्यानम यदूत भवत कह दिया आगे द्वितीय मंत्र भी वही बात कहता है कि कि सर्वम सर्वे ओंकार सर्व ओंकार कह दिया तो जो ओम है वही ओम है और अयमात्मा स्वयं ओंकार त्रिपाद वो अयम अच्छा आत्मा ब्रह्म कह करके द्वितीय मंत्र में वही ओंकार को ब्रह्म कहा तो यह उपक्रम में कहा और आगे उपसार में प्रपंच उपसम आत्मा अद्वैतम अव्यवहार्यम अग्राह्यम इस प्रकार की कहा तो फिर आगे कहा स चतुर्थ स आत्मा विज्ञे यो तो अयमा अच्छा आत्मा ब्रह्म कह करके उपक्रम में कहा इसी को उपसंहार में फिर स आत्मा स विज्ञे कहा उपक्रम उपसार यह समान हो गया आगे बीच में आ, अभ्यास दिया अभ्यास ष्ठ मंत्र में प्रपंच उपशम आया है फिर द्वादश मंत्र में भी प्रपंच उपसमा, बार बार कहते हैं प्रपंच उपसमा में क्या समास लेंगे आत्मा को कहेगा योबरी तो अर्थात तो अभ्यास करके भी आत्मा को कह रहा है तो बार बार कहा आगे फलम तो वहाँ कहा गया कि आत्मा एवं संबिशंति जो अऊ म म में कहा गया मिति मिति अर्थात सभी को मापता है मापता है सभी को अपने में लय कर देता है जैसे हम कुछ पदार्थ मापने का समय पहले भरते हैं बाद में निकाल देते हैं इसी प्रकार की मत तो उपलक्षित तो कारण कारण में सब लय हो जाएगा फिर कारण से पुनः पुनसृष्टि होगा तो वहाँ कहा गया कि उसमें सब प्रवेश कर जाते हैं या आत्मा में इसी प्रकार सब प्रवेश कर जाते हैं और आगे कहा द्वादश मंत्र में जो इस प्रकार के ज्ञान कर लेगा उसका कूले नम्माविद भवती तो उसका कूल में कुल अर्थात तो उसका जो वंश अर्थात वहाँ विद्यावंश तो अर्थात तो वहाँ योनि को लेकर के नहीं विद्या को लेकर के अगर उसका पुत्र उसका शिष्य हुआ तो ठीक है वहाँ तो विद्या योनि एक हो जाएगा अर्थात आगे उस परम्परा में ज्ञानी ही चलेंगे इस प्रकार कहा गया फल कहा गया तो, और अपूर्वता फलम आगे अर्थवाद उपपत्ति अर्थवाद कहा गया मीनोती हवा सर्वम सबको माफ़ लेता है अच्छा ये तो प्रशंसा या अच्छा हाँ ये अर्थवाद ये प्रशंसा हुआ तो ये जो मीनोती हवा एकदम सर्वम और अश्रह्मित कुल अब्रह्मविद कुले अस्य कुले अब्रह्मविद न होती इस प्रकार के कहा फल में कहा आत्मा एवं आत्मना आत्मा आत्मान एवं वेद तो आत्मा को प्राप्त कर लेता है जो इस प्रकार की जान लेता है ये फल कहाँ पर अपूर्वता अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम और अचिंत्यम इस प्रकार की सब अपूर्वता कथन हुआ तो यहाँ भी ये बारह मंत्र में भी ये सठ विध तात्पर्य यहाँ लिंग यहाँ दृश्यमान हो रहे हैं, दिखते हैं इस प्रकार की प्रत्येक श्रुति में ये सर्विधा तात्पर्य लिंग ये कहा गया है में तो में और सीधा संबंध है। यहाँ दिखाएंगे ये मंत्र में ये श्लोक के आधार पर थोड़ा दिखाएंगे क्या कहते ना लेकिन बोलता है हाँ श्रुति कह देगी सृष्टि श्रुति शब्द कह देती है तो ये शब्द को आप कैसे व्याख्यान कर देते हैं जैसे कहा जाता है सच्च त्यच्च अभवत तो जो ब्रह्म था तो वही सद और त्यद हो गया तो सद और त्यत हो गया ये परिणाम वादक कहते हैं ये तो परिणाम होता है तो वेदांति कहता है कि नहीं ये विवर्त तो होता है और दूसरा है कि तो तेज तत्तेज तो अस्रत ये दो यहाँ उदाहरण देंगे तो वो लोग कहेंगे ये परिणाम होता है और ये लोग कहेंगे कि नहीं तो अंतिम में उस जागा को लेकर के आगे प्रकरण को देखना पड़ेगा अगर परिणामवाद वाद मानेंगे तो एकम एवं अद्वित ये संभव नहीं होगा इसका मतलब अर्थात श्रुति भी कहीं तात्पर्य परिणामवाद को नहीं कहेगा आप पर्यालोचना तो तो करने, करने से परिणाम पाद घटेगा इसलिए शारीरिक में जागा में प्रश्न उठाए हैं ये द्वितीय ना ये चतुर्थ प्रथम अध्याय का चतुर्थ पद में अंतिम जहाँ सांख्य का निराकरण होगा वहाँ पहले परिणामवाद को स्वीकार करके आगे परिणामवाद को फिर खंडन करेंगे तो जब कहा जाता है वाचारम्भ विकारो नामधेय अर्थात तो वहां मृतिका का परिणाम होता है घट मृतिका का कोई विवर्तन तो नहीं हो जाता है घट इस प्रकार की कहेंगे तो वहां परिणामवाद को कैसे स्वीकार किया गया संकृत सरकार वहां उत्तर देते हैं कि जो बिल्कुल सत्कार्यवादी है उसको आप एक ही बार विवर्तवाद कह देंगे अनिर्वचन वादक कह देंगे उसका बुद्धि ग्रहण नहीं करेगा तो इसलिए परिणामवाद ये बीच का स्थिति है सत्कार्य से परिणामवाद में आएगा परिणाम वाद से फिर अनिर्वचन बाद में आएगा तो ये बुद्धि अवतार के लिए बीच में परिणामवाद आए हैं ये महर्षि लोग जो सब ये ग्रंथ मतलब दर्शन बनाए हैं ये केवल बुद्धि का अवतरण के लिए अभी देखिये अभी जो बृहद चल रहा है इसलिए देखिये पहले असोलो पूछता है बिल्कुल ये कर्म ये इसका कैसा वो होता आहुति देगा कितना आहुति देगा आगे द्वितीय में आता है अर्थभाग वो पूछता है कि ग्रह अति विषय और इंद्रिय के बाद एकदम बाहर पदार्थ से अभी अध्यात्म में आ गया विषय इंद्रिय के बाद पूछा तो विषय इंद्रिय से ये सब क्या होगा इंद्रिय अंतकरण इत्यादि से कर्म होंगे आगे जो आया उस अस्तचा ना उस नहीं उससे पहले और कोई रहा और के बाद और एक कोई रहा वो आकर के पूछता है कि अंतिम जीवो का पुनर्जन्म इत्यादि का ये सब नियमों को कौन है मर जाने के बाद क्या रहता है तो फिर वो लोग दोनों बाहर चले गए जाके विचार किए फिर कहे की कर्म ही रहता है तो बाहर इंद्रिय का विचार आगे कर्म का विचार। ये ये होने से प्राप्त होता है ये सब। आगे चक्रण आकर के विचारोक्षा ब्रह्म पूछता है तो उसके आगे फिर ये कहोलो पूछता है कि जो आप कह दिए परोक्ष रूप से वो ब्रह्म उसको थोड़ा और स्पष्ट करिए फिर कहते है असनाया पिपाशा ये सब जो क्षुधा मतलब असनाया पिपासा और जन्म मृत्यु ये सब से अतीत थोड़ा और स्पष्ट कर दिया आगे गार्गी आकर के पूछता है ये सब इसका आश्रय अर्थात ये जगत का आश्रय फिर वो आकाश को पूछना चाहता है उसको बंद कर दिया बंद करने के बाद फिर उदालो का आकर के पूछता है उसके पास अधिकार था इसलिए पूछ लिया गार्गी के पास अधिकार नहीं था अधिकार अर्थात ये स्त्री पुरुष अधिकार नहीं है उसको वो तर्क से पूछता था उद्दालो का कहे कि हम आगम ज्ञान हमको है इसलिए आगम का प्रश्न है इसलिए हमको प्रश्न करने का अधिकार है गार्गी को वो अधिकार नहीं था वो खाली तर्क से पूछ रहा था तो ये पूछता है तो अंतरियामी का बाद पूछ लिया ईश्वर का बाद पूछ लिया देखिए कर्म कर्म के आगे फिर ब्रह्म का प्रश्न हुआ ब्रह्म का प्रश्न होने सामान्य प्रश्न विशेष प्रश्न आगे ईश्वर का प्रश्न आगे अंतिम में फिर गार्गी आकर के अक्षर को पूछा ये देखिए कैसा क्रम लिया है बाहर से लाकर के शुद्ध ब्राह्म तक आठ ब्राह्मणों में कैसे क्रम कहता है तो ऐसे क्यों कहते हैं कि हमारा बुद्धि को धीरे धीरे उपाय सो बता रहा हो नास्ती भेद हो कथान कहते हैं अर्थात तो कहीं भी देखेंगे शास्त्र से इसी प्रकार की ये सब अर्थात परिणामवाद वाद ये एक अवस्था में जचेगा पहले तो बिल्कुल शंसारी को एकदम न्याय जचेगा ये सब सत्य है परिणामवाद जब हो जाएगा कहेंगे ना न कार्य सब सत्य नहीं कारण ही सत्य है तो थोड़ा हट जाएगा आगे कहेंगे कारण ये मिथ्या है तो शुद्ध है वो सत्य है तो ये बीच में एक परिणाम है, इसलिए देखेंगे कि जो त्रयोदश अध्याय हम जो बहुत पहले पढ़ते थे वेदांत तो का इतना संस्कार नहीं हुआ था तब तो त्रयोदश संस्कार बिल्कुल सांख्यक का सिद्धांत था प्रकृतिम पुरुषम चाहे विद्या नादि वहा कहेंगे तो लगेगा हाँ ये बात ठीक है ये गीता गण तो वहाँ कहते हैं पुरुष प्रकृति स्त्रोही भूगते प्रकृति ये सबके साथ आदत में हो जाने से सुख दुख का भोग होता है ये संख्या मत है आगे फिर अष्टाद अध्याय तो में जो कहते हैं कि पांच को लेकर के ही कोई भी कार्य होगा ये तो संख्या सिद्धांत से सब है तो आएगा बहुत तो ज्यादा वहाँ भगवान उसको कहते हैं अर्थात वेदांत तो में इसको अंतर्भूत तो करते हैं अर्थात ये हमारा बुद्धि अत्यधिक स्थूल से थोड़ा हटे आगे फिर अद्वित का कथन होगा और विशिष्टा द्वैत वाले ये अर्थात जीव ईश्वर अर्थात दोनों को मतलब सत्ता देते हैं अर्थात तात्विक सत्ता दोनों को देते हैं वेदांती कहता है कि तात्विक सत्ता दोनों में नहीं है मतलब जगत का विषय में ये दोनों का विचार समान है ये सब कल्पित हैं किंतु तो जीव ब्रह्म में ये जो भेद कहना ये इनका मतलब तो अलग हो जाता है कहेगा कि नहीं उपाधि को लेकर भेद हो जाता है। श्लोक में यद तद भवती न इतरथ जो निश्चित होता है और युक्ति युक्त अर्थात तर तर्कसंगत है वही होगा न इतरथ दूसरा का ग्रहण नहीं होना टीका में विवर्तवादे च सृष्टि जो सृष्टि श्रुति है यह आप दोनों पक्ष में घटा ले सकते हैं अविशेषा अद्वैत अनुरोधी श्रुति युक्तिवशात विवर्तवाद शिवकर्तव्यता यह सिद्धांत तो बता दिए केवल सृष्टि वाक्यों को विचार करेंगे तो दोनों समान घट जाएगा इसलिए कहते हैं आगे अद्वैत श्रुति को ले करके युक्ति को आश्रय करके विवर्तवाद का स्वीकार करना चाहिए अगर आप सदैव सौम्य इधम अग्रशी इतना अंश को लेंगे ये परिणामवाद में भी घटेगा एकम एवं अद्वितीय लेंगे तो ये परिणाम बाद में नहीं घटेगा तो इसलिए कहते हैं कि अद्वैत श्रुति को आश्रय करने से फिर विवर्तवाद लेना पड़ेगा इत भाव आगे ठीक है अद्वैत अनुगुण्ये प्रमाण सृष्टिश्रुते आनुगुण्य प्रमाणयुक्ति अगृहीत अद्वैतमेंव अभ्युपगंत फलित आह सृष्टिश्रुति से सृष्टिश्रुति का अद्वैत अनुगुण्ये, अनुगुण्य का विषय में का अनुगुण, अनुगुण तो अगुण अर्थकूल अद्वैत अकूल होने में प्रमाणयुक्ति अगृही अद्वैत प्रमाण युक्ति प्रमाण हो गया आगम पहले कहता है युक्ति अर्थ षिधलिंग इसके द्वारा गृहीत अद्वैतमें अभ्युपगंत अभ्युपगंत स्वीकर्तव्य स्वीकार करना चाहिए इति फलित आह श्लोक में कह निश्चित युक्तुक्त च निश्चय युक्तुक्त युक्त होना चाहिए टीका में श्लोकव्यावृत्तिया शंका दर्शय श्लोक व्यावर्तिया तर्शयती भाष्य में न नु अजातिदिन सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगते प्रामाण्याजातिन वेदांतिन अजाति को कहने वाले सृष्टि प्रतिपादिका जो श्रुति है वो वेदांत मत में न प्रामाण्यम संगते वेदांत मत में सृष्टि श्रुति कैसे प्रमाण होगा आप तो अद्वैत तो कहेंगे सृष्टि फिर कैसे ये प्रमाण होगा अच्छा दो नंबर टिप्पण ने दिया है चलो टीका में यदि आत्मा कार्य कारण न जायते श्रुतिर श्रुतिर तो ये जो न संगते प्रामाण्यम इसका अर्थ कहते हैं यदि आत्मा कार्य आकार से जन्म नहीं होगा आत्मा अगर जन्म आत्मा का अगर जन्म नहीं होता जन्म होता तो कार्य होगा आत्मा अगर कार्य रूप से जन्म नहीं होता तरी सृष्टि श्रुतिर अश्लिष्टा अश्लिष्टा अर्थात तो अप्रमाण सृष्टि श्रुति में प्रमाण नहीं रहेगा दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए भाष्य में कहना संगक्षते प्रामाण्यम तो कहते हैं ये नपुंसक लिंग देने से क्रिया विशेषणम है अर्थात सृष्टि श्रुति प्रामाण्यम यथा न संगते तथा भवती इस प्रकार कहेंगे अथवा यदवा आदधान सती अर्थात सृष्टिश्रुति आदधान सती न प्रामाण्यम न संगत सृष्टिश्रुति प्रामाण्य को नहीं प्राप्त कर पाती है इस प्रकार की आगे टिका में सृष्टिअुवादिनी श्रुतिर अस्थि अंगीकर सिद्धांति कहते हैं कि ने श्रुतिर अस्ति, अस्ति। सृष्टि अनुवाद करता है ये कोई अपूर्व कथन नहीं करता है क्योंकि वेद में तो तभी होगा अगर अपूर्व का कथन करे तो, तो यहाँ सृष्टि जो है वो कोई अपूर्व बात नहीं है कुलाल घट बना दिया ये कोई अपूर्व बात है मतलब हमको पता नहीं है कोई लिख देगा तो हमको पता चलेगा इसी प्रकार की जो सृष्टि होना ये कोई अपूर्व कथन नहीं हो रहा अपूर्व कथन नहीं है तो फिर ये प्रमाण नहीं है सिद्धांत कहता है कि बात है सृष्टि हम मानते हैं अनुवाद करने वाली है ये। भाष्य में बाढ़ अर्थात अर्धांगीकार सिद्धांत कहता है आप जो कहते हैं वो ठीक है कि तिपि सृष्टि प्रतिपदिश्रुति है सृष्टि प्रतिपादिक्रुति विद्यते एक नंबर टिप्पणी कह देते हैं मिथ्या मिथ्या सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति अस्ती तो श्रुति तो है सृष्टि को कहने वाले किंतु मिथ्या मिथ्या है टीका में मिथ्या कथम उपपत्ति इति आशंक आह पूर्व पक्ष कहता है कि अगर सृष्टि को कहने वाले श्रुति अगर मिथ्या सृष्टि को कह रही है तो फिर वो श्रुति सार्थिका कैसे हो जाएगा वो तो निरर्थक है श्रुति जो मिथ्या चीज को कहेगा कथम उपपत्ति उपपत्ति अर्थात कथम तर्क संगत सार्थक तो, तो, तो उपपत्ति का अर्थ तो सार्थिका कथम सार्थिका से इति आशंक भाष्य में सिद्धांत कहते हैं सातु अन्यपरा सा अर्थात तो सृष्टि को कहने वाली श्रुति तो अन्यपरा अन्यपरा अर्थात दो नंबर टिप्पणी दे दिया अद्वैत तात्पर्य वती अद्वैत तात्पर्य अद्वैत तो को कहने के लिए सृष्टि श्रुति कहते हैं ये कैसा कहेगा ये अन्यत्र अन्यत्र विचार देते हैं जहाँ कहते हैं कि नैति नैति निषेध करते हैं किस निषेध करेंगे कहेंगे जगत को ये जगत कहाँ से आया तो कहेंगे सृष्टि हुआ तो इसलिए आपको कहना पड़ेगा ना सृष्टि को जिसको निषेध करेंगे अगर वो ज्ञात तो नहीं है तो फिर उसका निषेध कैसे होगा इसलिए निषेध समर्पकत्व सृष्टि की आवश्यकता है तो इसलिए कहा गया तो ये अद्वैत परा है ये सृष्टि श्रुति भी अद्वैत परा है ठीका में कथम अद्वैत परत्वन सृष्टि श्रुते रूप पत्थर इति अद्वैत परा कैसे है ये सृष्टि श्रुति तो ये अद्वैत कैसे हो गया सृष्टि को कहती है और अद्वैत में तात्पर्य कैसे हुआ में कहा उपाय इति अवोचा तो उपाय शोवताय नेद कथंचन। ये कहा गया था मृल्लोह विस्फुलिंगा दे सृष्टिया चोदिता था उपाय शोवताय नेद कथंशन ये पंचदशकारि का था इसी प्रकरण का उपाय स्व अवतर सृष्टि कथन केवल उपायक अवतार करने के लिए अवतरण अवतरण अर्थात सीढ़ी बनाने के लिए सृष्टि का कथन हुआ है ठीक है मैं यदि श्रुतेर अद्वैत समाधि सृष्टिश्रुतेर अद्वैतपरव तद्विरोधसम अस्ता उतौ तरी पुनचोदिहारस् अयुक्त पुनरुक्तैर आशंक्या सिद्धांति कह दिया भाष्य में न कि सृष्टि श्रुति अन्य परा है ऐसा हमने कारिका में कह दिया था प्रोपक्ष कहता है अगर कह दिया था तो फिर यहाँ क्यों कहते हैं तो यदि सृष्टि श्रुतिका में अद्वैत तो परत्व न सृष्टि श्रुति अद्वैत तो में तात्पर्य है होने से तद विरोध और समाधि अद्वैत तो का विरोध होता है सृष्टि कथन होने से उसका समाधान सिद्धांति दे दिया सृष्टि कथन भी अद्वित के लिए तो विरोध समाधि समाधि समाधि समाधान समाधि में क्या सूत्र लग जाएगा धातु क्या है स्त्रियां हो तीन होने से धातु क्या हो धाष दा, तीन होने से कैसे होगा तीन होने से और तीन आ जाएगा ना आ, आ, तो आ, तो, आ, है, से? से। तो क्या है कैसे है होने से तो क्या सूत्र है उपसर्गे गोह की, उपसर्गे गोह की ही तो उपसर्ग रहने पर सम और आ दो उपसर्ग रहने पर धा धातु से एकी एक प्रत्यय हो जाएगा फिर आतो तोध सम तत्परिहार हो फिर यहाँ चौदह शंका का परिहार फिर यहाँ आवश्यक नहीं है पुनरुक्त इतनी आशंका आशंका दिखा करके भाष्य में कहते हैं इधानी इदानं उक्ति परिहारे पुनस्ोद्यपरिहारो विवक्षिता सृष्टिश्रुति अक्षरा आनुलोम्य मात्र महाराथ पहले तो विरोध और सं परिहार ये दोनों कह दिया गया था पुनः परिहारो फिर यहाँ दोनों शंका और परिहार दिखाते हैं विवक्षिता विवक्षिता तीन नंबर टिप्पणी दे दिया अद्वैत तो। अथवा सृष्टि मिथ्या तो। अद्वैत अथवा सृष्टि मिथ्या तो ये विवक्षित हैं ये इसके प्रति सृ श्रिष, सृष्टि को कहने वाली जो श्रुति है उनमें जो अक्षर अर्थ है सृष्टि वाक्यों का अनुलोम विरोध संघ का मात्र परिहार तो सृष्टि श्रुति ये अद्वैत पर हो जाए इसी प्रकार की तो वहाँ कहा था कि उपाय के लिए यहाँ वो उपाय के लिए ऐसा नहीं करते हैं तो ये उसका अनुगुण्य अर्थात सृष्टि श्रुति और अद्वैत के अनुकूल है इतना खाली कह देने का तात्पर्य है अर्थात इसका विरोध नहीं है विरोध शंका मात्र परिहार अर्थ अनोम्य विरोध ये शंका मात्र परिहार्थ शंका और परिहार ये अनुलोम्य है विरोध नहीं है इतना कहने का शंका मात्र शंका करके परिहार दिखाते हैं आज यहाँ तक पूर्ण मत पूम पूर्ण पूर्ण